के की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिनिधि कविता कृष्ण की चेतावनी वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विद्धों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन होता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हां हां दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझमे विलीन झंकार सकल मुझमे लय है संसार सकल अमृतव फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदिया मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज परिधि बंध को घेरे है मै नाक मेरू पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर द्रिग हो तो अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शत कोटि विष्णु जलपति धनेश शत कोटि रुद्र शत कोटि काल शत कोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हां हां दुर्योधन बांध इन्हें भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वप्न विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिहा से कढ़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा चा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साधना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा का, विकराल काल मुह खोलेगा का, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर दाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े केवल दो नर ना अघाते थे धृत्राष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़े खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिनिधि कविता कृष्ण की चेतावनी फाचक स्वर भारती परिमल